तमस्तु मिशा वे ओ शांति शांति शांति वेतारणक उपनिषद की अठाईसवी कक्षा वेतारणक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है प्रसंग याज्ञबल के और जनक इन दोनों का है इन दोनों के बीच में चर्चा चल रही है याज्ञबल के पूछ रहे हैं और जनक इस चर्चा में जनक पूछ रहे हैं और याज्ञबल के उनको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 इन अवस्थाओं को बताना एक दृष्टि से प्रयोजन हो सकता है दूसरी दृष्टि से कि यहां आत्मा की अवस्थाओं को बताया जा रहा है आत्मा कैसे कैसे ही इन सब को अवस्थाओं को प्राप्त करता है और वहां क्या करता है तो पिछली कक्षा में हमने दसवीं कंडिका तक देखा था जिसमें यजबल के ने बताया था कि वहां पर रथ नहीं होते हैं रथ के घोड़े नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो रथ और रथ के घोड़ों को उत्पन्न कर लेता है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 ग्यारवी कंडिका है तदेते श्लोका भवंती इस विषय में ये श्लोक होते हैं तो यहाँ जो आगे दिए गए हैं उन अन्य के श्लोकों को यहाँ उद्धित किया जा रहा है, है इसी तरह से स्वप्नादि के बारे में वर्णन है तो तदेते श्लोका भवंती स्वप्नेन शारीरम अभिप्रहत्य असुप्तः सुप्तान अभिचाकशीति स्वप्न के द्वारा यही आत्मा करता स्वप्न के द्वारा स्वप्न अवस्था के द्वारा शारीरम अभिप्रहत्य शरीर से संबंधित जो बातें होती हैं उसको छोड़ करके शरीर की वर्तमान में जो भी स्थिति है उसको छोड़ करके शारीरम अभिप्रहत्य असुप्ता स्वयं न सोता हुआ भी सुप्तान अभि चाकशीती ये जो सो गए हैं उनको देखता है उनकी अनुभूति बनी हुई रहती है उसको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 लेकिन फिर भी यहां कहा शारीर हम अभी प्रहतते जो शरीर से संबंधित चीजें हैं उनको छोड़ करके जबकि स्वप्न में भी हम शरीर से संबंधित चीजें देखते रहते हैं अनुभव करते रहते हैं तो शरीर को छोड़ करके इसका क्या मतलब कि वर्तमान में जो शरीर की स्थिति है उसको छोड़ देता है वो अभी रुग्ण है स्वप्न में शरीर की रुग्णता नहीं रह सकती कहीं तो और किसी स्थिति में पहुंच गया स्वस्थ हो गए अपने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 इन सुप्तों को अभिचाकशीति अच्छी तरह से चरों ओर से देखता रहता है जानता रहता है ये क्षेत्र वहां भी आया है द्वा सुपर्णा सखाया और परमात्मा के लिए आया है वो तय और पिपलम स्वादु अति अनशनन अन्यो अभिचाक वो दूसरा अभिचाक और यहां आत्मा अभिचाक आत्मा के लिए कहा जा रहा है वो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 ज्योति स्वरूप हिरण्य ज्योति स्वरूप पुरुष है वो पुरुष चेतन आत्मा एक हंस केवल एक अकेला अकेला एक ही है एक शरीर में एक आत्मा है जो स्वाभिमानी आत्मा है वो एक ही है वो स्वयं का ही उसका ये शरीर है भोगायतन है उसमें ये सारी चीजें होती है आगे प्राणेन रक्षण अवरम कुलायम बहिष्कुलायाद अमृत चरित्र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 शरीर की अपनी असमर्थताएं होती है लेकिन स्वप्न अवस्था में यदि उसकी कामना है और उस तरह से है तो वो यथा काम गमन कर सकता है वो कभी भी कहीं पहुंच जाता है कहीं भी कुछ कर रहता है तो सर ई यते अमृतो यत्र काम है अमृत ही वो नष्ट नहीं हुआ हिरणमय पुरुष है एक अहंसा वही ज्योतिष स्वरूप एक आत्मा है जो इन सबको देखता है करता है आगे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 एकदम से कहां से कहां पहुंचता है तो ऊंची नीची सब अवस्थाओं को वो प्राप्त करता हुआ ये देव आत्मा रूपाणि बहुनी कुरुते बहुत सारे रूपों को कर लेता है स्वयं ही बना लेता है स्वयं कल्पित कर लेता है वास्तविकता तो होती नहीं वहां पर रूपाणि देवा बहुनी कुरुते बहुनी आगे उते व स्त्री जक्षत उते वापि भयानि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 वैसे तो उद्यान को भी बोलते हैं बाग बगीचे को भी उद्यान बोलते हैं लेकिन यहां उद्यान का मतलब हुआ जहां पर वो आराम करते हैं विश्राम करता है उसका आश्रय स्थान है निवास स्थान है तो ये जैसे ये शरीर है ये शरीर एक तरह से हमारा उद्यान है जैसे बाग बगीचा होता है ऐसे हमारे आत्मा की दृष्टि से बाग बगीचा है घूमने का रहने का बहुत अच्छी अच्छी चीजें है आराम हम अससे अन्य लोग इसके शरीर को देखते हैं न तम पश्च्य कश्चन लेकिन उस आत्मा को नहीं देखते तम न आयतम बोधये इत्या हो गु और इसमें एक उद्देश्य दिया कि कोई व्यक्ति सो रहा है गहरी नींद में तो उसको सहसा ही नहीं जगाते एकदम तेजी से न जगाते अचानक बहुत जोर से आघात के आकस्मात न जगाते दे कोई तो गहरी नींद में सोया है तो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 कम काम वाला हो जाए और उसकी चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल होता है तो एकदम अचानक नहीं जगाना चाहिए अथो खलु आहुर जागृत देश इति ये जो लोक कहलाता है तो खलु आहुर जागृत देश एव अस्यशा इति जब यो कहते हैं ऐशा लोका ये वाला लोक ये वाला लोक तो कहते हैं वो उसका मतलब होता है जागृता अवस्था पीछे आया था एशिया लोका पर लोका मध्य वाला तो जब लोका कहा जाता है तो इसका मतलब है जगा हुआ अवस्था वाला अब लोक का मतलब हम दूसरे ढंग से भी लेते हैं जैसे कि पृथ्वी लोक है तो ये पृथ्वी लोक अभी हम इस पृथ्वी पे हैं अगला जन्म जहां भी होगा वो पृथ्वी हो सकती है वो लोक हो सकता है वो परलोक क्या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 अतः ऊर्ध् विमोक्षाय ब्रूही इसके आगे, आगे आप फिर मोक्ष के बारे में बताइए आत्मा कैसे इससे छूटता है बंधन से दुख से कैसे छूटता है मोक्ष के बारे में बताइए यज्जबल के आगे कहते हैं पन्द्रवीं कंडी का सवा ए शस्मिन सम्प्रसादे ये आत्मा इस सम्प्रसाद में संप्रसाद का मतलब यहां जहां बहुत प्रसन्न रहता है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 हां ये बात ठीक है ये व्यक्ति कह रहा है ये बात तो ठीक नहीं है ये ठीक है हम जो अपनी तरफ से बोलते हैं ऐसे ये जनक बोल रहे हैं एवं एवं ए तत् ठीक है अब ठीक कह रहे हो सही बात है सही बात है एवं तो एवं ए तत् जिबल के या के ठीक है तो इसलिए सो अहम भगवते सहस्रम ददा फिर एक हजार दे दे अतः ऊर्धव विमोक्षा है एवं मेरे को मोक्ष के बारे में ही और बताइए और बताइए मोक्ष के बारे में अब यहां पर याचिवल के कुछ नहीं बोल रहे नहीं लूंगा क्या करूंगा कुछ नहीं उन्होंने कहा कि मैं दे रहा हूं चुपचाप बैठे पीछे ये बताया था यहां इस सम्प्रसाद से यानी स्वप्नावस्था से सम्प्रसाद मतलब यहां पर निद्रा सुषुप्ति सुषुप्ति अवस्था से स्वप्नावस्था में आया था और अब आगे कह रहे हैं सभाविन स्वप्ने अब स्वप्न में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 फिर वो उसी रास्ते से लौट के आता है जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से लौट के आता है वही अपने कारण में कहा पर बुद्धांत आय एवं जागृत अवस्था के लिए तो सुशुप्ति से स्वप्न में स्वप्न से फिर जागृत अवस्था में आता है सत्र किंचित पश्यती अनवागतना भवती स्वप्न में भी जो देखता है उससे वो वैसे तो अछूता रहता है उसे प्रभाव नहीं पड़ता है हाथ कट गया तो यहां हाथ कटता नहीं है उसका इस रूप में कोई प्रभावित नहीं होता है लेकिन हा की दुख तो होता ही रहता है वहां पर असंगो ही अयम पुरुष ये पुरुष तो असंग है जनक ने कहा एवं ये तथ याज्वल के याज्वल के ऐसा ही है स्वयं भगवते सहस्रम ददा आपको एक हजार और देता हूं अत उर्ध्वम विमोक्षाय है एवं ब्रूही मेरे को मोक्ष के बारे में ही और बताइए अब व्यक्ति छोटी छोटी बात पे देने लगता है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 तो सुषुप्ति स्वप्न जागृत जागृत से अब फिर वापस जाएगा तो रास्ता दिखा दिया स्वप्नांत और स्वप्नांत से फिर सुषुप्ति ऐसे उत्क्रम चलता रहेगा इसी में भ्रमण करता रहता है ये जो कहा जाता है इन्होंने पीछे कहा यानी ही एवं जागृत पश्यति चौदहवें में यानी ही एवं जागृत पश्यति ता नहीं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 एवम एवं अयम पुरुषा एतौ उभौ अंत अनुसंरती उसी प्रकार से यह पुरुष इन दो अंतों को अनुसंचरण करता है जाता रहता है कौन से दो स्वप्नात्तम च बुद्धांतम च जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था और यही बात आगे लग जाएगी सुषुप्ति में भी लग जाएगी इधर उधर दोनों तरफ आता जाता रहता ऐसे ही हमारी बद्वावस्था और मुक्तावस्था में भी लग जाएगा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 हत्य और पक्ष संहत्य अपने पक्षों को यानी पंखों को समेट करके इकट्ठा करके संलयाय एवं ध्रियते वो अपने घोंसले में अपने स्थान में आकर के बैठ जाता है वो तो दिन भर गतिविधियां करता है लेकिन अपने पंखों को समेट के जैसे आ जाता है तैसे आप पुरुष भी करता है एवम एवं अयम पुरुष है ए अंताय धावती ऐसे ही पुरुष भी इस अंत के लिए सुषुप्ति का मतलब है सुषुप्ति के लिए धावता है दौड़ता है सोने के लिए दौड़ता है दौड़ के जाते हैं कहीं घुसते हैं ऐसे सोने के लिए दौड़ता है वो उस तरह प्रवृत्ति होती है विशेष रूप से जब बहुत थका दिन भर कार्य किया है थका तो बस अब कुछ नहीं अब तो सोना है वैसे सब काम छोड़ देगा का वो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 तंत्रिका तंत्र के नर्वस सिस्टम के कुछ ये तंत्र हैं उनमें जाकर के वो वहां पर मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र और इनसे ये जो कि संवेदना के केंद्र हैं तो ये स्थिति विशेष में पहुंचा है तो हिता नाम की नाड़ियां हैं पहले वाली पंक्तियां ही हैं यथा केश शस्त्रता भिन्न अवता अनिम्न तिष्ठती जैसे किसी केश को एक टुकड़े कर दें उसी प्रकार से बहुत छोटी रहती है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 और वहां पर क्या होता है क्या स्थितियां होती है यह भी स्वप्न की स्थिति को बता रहे हैं सोते हुए स्वप्न की स्थिति को यत्र एनाम घंथी हुआ जैसे कि कोई वहां पर उसको मार रहा हो मारता भी रहता है कोई पीटते भी रहते हैं पिटते भी रहते हैं जिनंती हुआ जैसे कि किसी ने बांध लिया हो उसको ऐसा भी लगता है हस्ती व इच्छा जैसे कि हाथी उसका पीछा कर रहा हो जंगल में जा रहे हैं और हाथी पीछे पड़ गए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 अथवा इसको मुक्त अवस्था भी कहेंगे उसको ऊंची अवस्था कहा गया तीनों में इनमें समानता है जैसा कि संख्या दर्शन का भी सूत्र आता है समाधि सुषुप्ति सुशुप्ति मोक्षेश समाधि सुषुप्ति और मोक्ष तीनों की कुछ समानता जनक ने पूछा इसके आगे मेरे को मुक्ति के बारे में बताइए अतः उर्ध्व मोक्षाए एवं ब्रूही थी दो तीन बार बोल चुका अथा उर्ध्व मोक्षाए एवं ब्रूही मेरे को मोक्ष के बारे में बताइए मोक्ष के बारे में बताइए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 अपहत पापं अभयम रूपं ये इसका एक अलग रूप है तो आत्मा का रूप बताया जा रहा है उस अवस्था में वहीं निद्रा समाधि यानी सुषुप्ति समाधि और मोक्ष तीनों की तरफ घटा सकते हैं तो अस्य अस्त अतिदा ये उसकी कामनाओं से अलग की अवस्था है कामना शून्य अवस्था है ये जो सांसारिक कामनाएं हैं इसे अलग अवस्था है इस तरह की भागदौड़ उसकी नहीं होती है उनसे हट गया है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 और जो दिन में हम क्रियाएं करते हैं खाना पीना या और कुछ जो भी विषय भोग करे कोई उसमें तो कुछ मिलते भाई बाहर हमारे को कुछ मिल रहा है कोई चीज प्राप्त हो रही है कोई धन प्राप्त हो रहा है ये सब दिखाई देता है खाते पीते हैं सांस लेते हैं जैसे कुछ अंदर जा रहा है पानी पीते हैं कुछ अंदर जा रहा है उसमें क्या होता है उसमें क्या मिल जाता है हमारे को वो एक स्थिति विशेष उसकी हमारे को इच्छा रहती है हम उस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं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 तो जैसे उस पाप से रही थे वो एकदम निर्लिप्त हो गया है वही व्यक्ति वही आत्मा चाण्डालो अचांडाला और चांडाल होता हुआ भी अचांडाल हो जाता है अचांडाल शब्द का मतलब क्रोधी होता है वो चांडाल है उस क्रोधी होता हुआ भी वहां पर अक्रोधी हो जाता है चंडी कुप्यती चंडाला उणादि कोश के अंदर इसका शब्द आया है ये चंडाल शब्द है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 उनसे उत्पन्न जो संतान है उसको पौलस के नाम से कहा जाता था यानी जिससे भी हम उत्पन्न हुए हैं जिस भी कुल के हैं या भिन्न कुल के भी हो गए मिश्रित भी हो गए वहां ये कुछ नहीं रहता है जब रहित तो हो जाता है पौलस को अपौल अपौल कसह पौल कसो, हो अपौल कसह पौल कसह अपौल कसह हो जाता है श्रमण हो अश्रमण मतलब तो संन्यासी वो अश्रमण हो जाता है श्रमण नहीं रहता है। कई बार ये श्रवण शब्द विशेष परंपरा से ही जोड़ करके कहते हैं श्रमण परंपरा परम्परा श्रमण शब्द श्रमण परंपरा जैनियों में मानी जाती है तो बोले ये उसको है ये शब्द तो इधर का ही है ये वैदिक शब्द है श्रमण अश्रवण सन्यासी साधु के लिए प्रयोग है लेकिन आजकल इधर प्रचलित नहीं है उधर प्रचलित हो गया ज्यादा लेकिन ये शब्द तो इधर का है ही उसी स्थिति में तो श्रवण है सन्यासी के लिए श्रवण शब्द बोला जाता है श्रमणो अश्रमणः उस समय क्या तो सन्यासी और क्या असन्यासी वो सन्यासी का भी जो गर्व है वो सब श्रमण का भी जो गर्व है रूप है वो वहां नहीं रहता है तापसो अतापसः तपस्वी भी है वो अतस्वी हो जाता है वहां पर वो तपस्वी के रूप में तो रहेगा नहीं वहां अनन्वागतम पुण्य न अनन्वागतम पुण्य और पाप से रहित हो जाता है पुण्य पाप का अनुसरण नहीं करता है हो नहीं होता है उसके पीछे पीछे चलने वाला नहीं होता है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 स्वप्न के बाद में सुषुप्ति में भी घटेंगे ये समाधि में भी जो के तु घटते हैं और मुक्ति में भी ये जो के तु घटते हैं और जब ये स्थिति होती है तो और क्या होता है उसके लिए आत्मा के स्वरूप को ही बताना चाह रहे हैं क्या यद वही तन न पश्यती अश्वन वही तन न वो देखता नहीं है उस समय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 क्योंकि तो आत्मा अविनाशी है नष्ट होता ही नहीं है उसके जितने गुणधर्म है वो सदा ये तथा वैसे के वैसे ही विद्यमान रहते हैं अवनाशित्वात न तो तद द्वितीय अस्थि और वहां पर कोई दूसरा भी नहीं है अब देखेगा किसको वो तो कोई दूसरा है ही नहीं वो अकेला है वहां पर न तो तद अन्यत विभक्तम य पश्चेत जो कि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 जो वो सूंघता नहीं है तो जिग्रन वही तन्न जिग्रति, सुगते वे भी नहीं सूंघता है क्यों ऐसा कह रहे हैं नहीं घातुर ग्रात है, वाला है, यानी आत्मा, उसकी ग्रहण शक्ति का लोक नहीं होता है वो सदैव विद्यमान रहती है हेतु वही है अविनाशित पाद और वहां वो अकेला है और कोई नहीं है जिसको कि वो सूंगे अथवा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 अन्यत अन्य आवत तत्र अन्य अन्य पश्चेत जहां यत्र यहाँ कोई दूसरा हो नहीं पर कह नहरे एक ही है जानने वाला जहाँ कोई दूसरा हो तो तत्र अन्यो अन्यत पश्येत एक जना दूसरे को देखे अन्यो अन्यत जिगरे दूसरा दूसरे को सूंघे अन्यो अन्यत्र रसे दूसरा दूसरे को रसन करे अन्यो अन्यत्व दे दूसरा दूसरे को कहे अन्यो अन्यत श्रणुआया दूसरा दूसरे को सुने अन्यो अन्य मनवयी दूसरा दूसरे के बारे में मनन करे और अन्य अन्य स्पृशे दूसरा दूसरे को स्पर्श करे और अन्यो अन्यतानिया दूसरा दूसरे को जाने न अकेला आत्म ज्योति अकेला बच जाता है वो सारे विषय हट जाते हैं सुषुप्ति में और वैसे भी और क्या स्थिति होती है तो कहा सलीला एक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 और उसके पहले जागृत और स्वप्न के बारे में भी कुछ बताया तो ऐशा से परमागति इसकी परम गति है इससे ऊपर और कुछ गति नहीं है ऐशा परमा संपद ये इसकी परम संपदा है संपदा मतलब जो हम अधिक से अधिक प्राप्त करते हैं धन संपत्ति को संपदा बोलते हैं जो कुछ पाना था वो पा लिया ये पा सकता इससे बढ़कर और कुछ नहीं पा सकता ऐसा परमा संपदा ऐशो से परमोलोक है ये इसका परमलोक है ये परमा आनंद इसका परम आनंद है इससे बढ़कर के और कुछ आनंद सुख नहीं हो सकता इतस्येव, अन्यानी ये मात्राम उपजीवन्ति इसी आनंद का ये जो परम आनंद है अन्य भूत अन्य प्राणी यानी जो बद्ध आत्माएं हैं उसकी मात्राम में अनुजीवंती उपजीवंती उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा का भोग करते हैं ये जो आनंद जितना बड़ा है उसका थोड़ा सा भोग करते हैं बाकी सारे चीज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 सातार विवादन ओम शाह